श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण का जन्म महोत्सव नरेंद्र आदि भक्तों के साथ कीर्तनानंद में श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में गोपी गोष्ठ तथा सुबल मिलन कीर्तन सुन रहे हैं नरोत्तम कीर्तन कर रहे हैं आज फाल्गुन शुक्लाष्टमी है रविवार 22 फरवरी 1885 सौ ईस्वी भक्तगण उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं गत सोमवार फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन उनकी जन्म तिथि थी नरेंद्र राखाल बाबूराम भवना सुरेंद्र गिरिन्द्र विनोद हाजरा रामलाल राम नित्य गोपाल मल्लिक, गिरीश नीति के महेंद्र वैद्य आदि अनेक भक्तों का समागम हुआ है कीर्तन प्रातः काल से ही चल रहा है अब सुबह आठ बजे का समय होगा मास्टर ने आकर प्रणाम किया श्री कृष्ण ने पास बैठने का इशारा दिया कीर्तन सुनते सुनते श्री राम कृष्ण भावा विष्व हो गए हैं श्री कृष्ण को गौवे चराने के लिए आने में विलंब हो रहा है कोई ग्वाला कह रहा है यशोदा माई आने नहीं दे रही है बलराम जिद करके कह रहे हैं मैं सिंग बजा कन्हैया को ले जाऊँगा बलराम का प्रेम अगाध है कीर्तनकार फिर गा रहे हैं श्री कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं गोपिया और गोप बालकगण बंसरी की ध्वनि सुन रहे हैं और उनमें अनेकानेक भाव उठ रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठकर कर कीर्तन सुन रहे हैं एकाएक नरेंद्र की ओर उनकी दृष्टि पड़ी नरेंद्र पास ही बैठे थे श्री रामकृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो, हो गए नरेंद्र के घुटने को एक पैर से छूकर खड़े हैं श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर बैठे नरेंद्र सभा से उठकर चले गए कीर्तन चल रहा है श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से धीरे धीरे कहा कमरे में खीर है जाकर नरेंद्र को दे दो क्या श्री राम नरेंद्र के भीतर साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं कीर्तन के बाद श्री राम अपने कमरे में आए हैं और नरेंद्र को प्यार के साथ मिठाई खिला रहे हैं गिरीश का विश्वास है कि ईश्वर श्री राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं गिरीश श्री राम कृष्ण के प्रति आपके सभी काम श्री कृष्ण की तरह है श्री कृष्ण जैसे यशोदा के पास तरह तरह के ढोंग करते थे श्री राम कृष्ण हाँ श्री कृष्ण अवतार जो है नरलीला में उसी प्रकार होता है इधर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था और उधर नंद के पास दिखा रहे हैं कि पीड़ा उठाने में भी कष्ट हो रहा है गिरीश समझा आपको अब समझ रहा हूं श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हैं दिन के 11 बजे का समय होगा राम आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएंगे श्री रामकृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं एक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति को दिखाकर कह रहे हैं वे क्या कहेंगे भक्तों के बहुत जिद करने पर श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग कह रहे हो अच्छा लाओ पहन लेता हूँ भक्तगण उसी कमरे में श्री कृष्ण के भोजन आदि की तैयारी कर रहे हैं श्री कृष्ण नरेंद्र को जरा गाने के लिए कह रहे हैं नरेंद्र गा रहे हैं भावार्थ माँ घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है इसीलिए योगी पहाड़ की गुफा में निवास करता हुआ ध्यान लगाता है अनंत अंधकार की गोदी में महानिर्वाण के हिल्लोल में चीर शांति का परिमल लगातार बहता जा रहा है महाकाल का रूप धारण कर अंधकार का वस्त्र पहन मां समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो तुम्हारे अभय चरण कमलों में प्रेम की बिजली चमकती है तुम्हारे चिन्मय मुखमंडल पर हास्य शोभायमान है नरिंद जो ही गाया मां समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो उसी समय श्री रामकृष्ण बाह्य ज्ञान शून्य होकर समाधि मग्न हो गए बहुत देर बाद समाधि भंग होने पर भक्तों ने श्री रामकृष्ण को भोजन के लिए आसन पर बैठाया अभी भी भाव का आवेश है भात खा रहे हैं परंतु दोनों हाथ से भवनाथ से कह रहे हैं तू खिला दे भाव का आवेश अभी है इसीलिए स्वयं खा नहीं पा रहे हैं भवनाथ उन्हें खिला रहे हैं श्री रामकृष्ण ने बहुत कम भोजन किया भोजन के बाद राम कह रहे हैं नित्य गोपाल आपकी जूठी थाली में खाएगा श्री राम मेरी जूठी थाली में क्यों राम क्यों क्या हुआ भला आपकी जूठी थाली में क्यों ना खाए नित्य गोपाल को भावमग्न देख श्री रामकृष्ण ने एक दो कौर खिला दिए अब कौन नगर के भक्तगण नाव पर सवार होकर आए हैं उन्होंने कीर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया कीर्तन के बाद वे जलपान करने के लिए बाहर गए नरोत्तम कीर्तनकार श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हैं श्री रामकृष्ण नरोत्तम आदि से कह रहे हैं इनका मानो नाव चलाने वाला गाना गाना ऐसा होना चाहिए कि सभी नाचने लगे इस प्रकार के गाने गाने चाहिए भावार्थ ओरे गौर प्रेम की हिलोर से सारा नदियाँ शहर झूम रहा है नरोत्तम के प्रति उसके साथ यह कहना होता है भावार्थ ओरे हरिनाम कहते ही जिनके आंसू झरते हैं वे दोनों भाई आए हैं ओरे जो मार खाकर प्रेम देना चाहते हैं वे दो भाई आए हैं ओरे जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं वे दो भाई आए हैं ओरे जो स्वयं मतवाले बनकर दुनिया को मतवाली बनाते हैं वे दो भाई आए हैं और जो चंडाल तक को गोदी में उठा लेते हैं वे दो भाई आए हैं फिर यह भी गाना चाहिए भावार्थ हे प्रभो गौरनिताई तुम दोनों भाई परम दयालु हो हे नाथ यही सुनकर मैं आया हूँ सुना है कि तुम चांडाल तक को गोदी में उठा लेते हो और गोदी में उठा उसे हरिनाम करने को कहते हो